hari sukh sukh sukh hari narayan hari narayan hari sukh hai भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देव जो की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री नेताय गौर हरी वो परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गोपाल राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय राहारमण हरि गोविंद जय जय रम हरि गो जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय, जय।, जय, जय।, जय, जय।, जय जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंदावंत हरिलाल की ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशरसू सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास अज्ञान ज्ञान शाखया चक्षुन्मीतुर्वे नम अनर्पित चलीयावतीर्ण कलौं समर्पयत मुन्न तोला स्वक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्व संदी सदा हृदय कंद स्फुशीनंदन जयता सुरतौ पंगो मतेर्गति मत्सस्व भोजौ श्री राधामोहनौ मधुरेश मधुरी माधव मुरली मतलमोहन मत। मुदा मर्दे मनसो महामहामोह वाछाकतुभ्य कृपा सोच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तत् जय मुदीरए हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊ दुर्गतजनकयाोक हे भक्तिम सुमते रघुनाथ रघुनाथदासजीव मे मते दयां मदयान्द्र बुलोशी वृंदावन बिहारी परम मंगल श्री भावना सागर संग्रह अद्भुत संकलन अष्टकालीन लीला जिसमें श्री श्यामचंदन की प्रात कालीक्ष भोजन लीला उसका श्री स्मरण सिद्ध कृष्णदास पाकपात सिद्ध बाबा कर रहे जितने भी गुटका ग्रंथ अष्टकालीन लीला स्मरण के ग्रंथ उन सभी गुटका ग्रंथों को जो अलग अलग गुरु परंपरा में गुरुओं ने गुरुदेवों ने अपने अपने शिष्यों को लिखवाए उनके पास में अलग अलग कोई एक उसका मानक स्वरूप नहीं है परंतु श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा ने ही गुटका ग्रंथों के अष्टकालीन लीला स्मरण भाग को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गुटका ग्रंथों के तीन भाग हैं एक भाग है अर्चन का भाग दूसरा भाग है जितनी भी कृष्ण परिकर श्री राधा कृष्ण उनकी सखी मंजरी इन सब का स्मरण उनका ध्यान और तीसरा है लीला भाग प्रमुखतः श्रीमद गोपाल गुरु उनके द्वारा संकलन किया गया पूजा का भाग जिनमें श्री राधिका मंत्र ललता मंत्र विशाखा मंत्र पूजन में जो गायत्री मंत्र हैं कृष्ण गायत्री इत्यादि आ, काम गायत्री वो जो भाग है वो प्रस्तुत किया गया श्री गोपाल गुरु के द्वारा दूसरा भाग है वो है जहा अष्ट सखियों के स्वरूप का प्रियालाल के स्वरूप का निकुंजी के स्वरूप का जहाँ ध्यान किया गया वो श्री गोपाल गुरु के ही शिष्य रहे श्री ध्यानचंद प्रभु उन ध्यानचंद प्रभु ने विशेष रूप से ध्यान का वह संकलित किया और उसमें कौन कौन कौन सखी उसकी उसकी सी सी अवस्था है है कैसा विशेष सेवा है कौन उनके पतमन्य गोप हैं कौन के यूथ में उनके यूथ में कौन कौन सखी हैं ये सारा स्मरण श्री ध्यानचंद प्रभु ने ध्यान पक्ष जो है उसको प्रस्तुत किया और श्री कृष्णदास सिद्ध श्री कृष्णदास विशेष रूप से लीला स्मरण अष्टकालीन लीला स्मरण की भाव को प्रस्तुत किया यहाँ स्मरण कर रहे हैं कि शाम सुंदर भोजन कर रहे हैं भोजन पूरा हो चुका है अभी पूरा हुआ नहीं है मान पूरा होने के किनारे है श्याम सुंदर का अब सब सखाओं का भोजन करने की जो गति है वो भी कुछ शिथिल हो गई है और अब गप शुरू हुई है बातचीत करना शुरू हुआ है बातचीत करते जा रहे हैं और भोजन भी करते जा रहे हैं और मधु कह रहा है कि अरे भैया यहां पर इस भोजन रस का अधिकारी कौन है अब यहां रसशास्त्र की दृष्टि से मधुमंगल अपनी दिखा रहे हैं कि इस भोजन रस का सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं ये कन्हियां तो चिगल चिगल करके नेक-नेक खाए और बल्लाऊ उनकी दशा ये है कि भांग के दशा में है कि जाने कैसे एक और खाए इतने में पेट भर जाए वो खाई नहीं और ये श्री रामा ये मंदाशी है इसकी भोजन की शक्ति बड़ी कम है ये मंदाग्नि है इसकी भूखी कमी है खुराकी इसकी कम है वास्तव में यदि भोजन का कोई अधिकारी है और ये सुबल केवल नाम मात्र का सुबल है इसमें भोजन करने का बल नहीं है अन्न का बल इसमें नहीं है सुबल में बल नहीं है भोजन करने का इन सारे शाखाओं के बीच में सबसे बड़ा अधिकारी यदि कोई है मैं ब्राह्मणों सारे सब कह रहे हैं बोले हे शास्त्री जी महाराज कृपा करके ये बताइए कि इस रस का स्थाई भाव कौन सा है भोजन रूपी रस का मधुमंगल कह रहे हैं भैया भोजन रस का स्थाई भाव है, है भोजन की रुचि वो स्थाई भाव है और वो भोजन की रुचि मुझ में जैसी है ऐसी और न कन्हिया में न बलराम में न सुवन में न श्री राम में किसी में नहीं है इस काम मुख्य अधिकारी मैं में भैया रस दो प्रकार के हैं एक रस है लौकिक रस और दूसरा है चिन्मय रस जो लौकिक रस है वह माया की एक वृत्ति महत्त्व महत्त्व की एक वृत्ति है बुद्धि बुद्धि का एक अंग है बुद्धि की एक वृत्ति है प्रत्येक चेतन प्राणी में ग्यारह इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्तियां हैं मनोविज्ञान में ग्यारह मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है जैसे भय आने पर पलायन की वृत्ति किसी चीज को देख करके विस्मित होने की वृत्ति पशु पक्षी सब में है वृक्षों में भी है इसी प्रकार पुत्रा पुत्र प्राप्त करना संतान प्राप्त करना उसके पुत्र वात्सल्य की प्रवृत्ति इसी प्रकार काम की प्रवृत्ति इसी प्रकार क्रोध की प्रवृत्ति इसी प्रकार कोई नई वस्तु देख करके प्रसन्न होना और हंसने की प्रवृत्ति ऐसी ग्यारह प्रवृत्तियां हैं जो चेतन प्राणियों में है और उनको कहते हैं मूल प्रवृतियां परंतु तो ये मूल प्रवृतियां माया की हैं है ये कहते हैं कि चिन्मय भक्ति ये श्री गुरुदेव की कृपा से जब नाम श्रवण कराया जाता है तो उस समय चिन्मय भक्ति लता का बीज भक्त के हृदय में स्फुरित होता है और वो जब थोड़ा बहुत साधन करता है तो साधन करने के बाद में आविर्भूय मनो मनोवृत्तवृजंती तत्स्वभूतता, स्वयं प्रकाश रूपा भाष्य माना प्रकाश भक्त बक, में ये प्रक्रिया वर्णन की गई कि आविर्भूय मनोवृत्तव भक्ति मन में आविर्भूत होती है भक्ति सभी जीवों का मूल प्रवृत्ति नहीं है किसी किसी में भक्ति है जहां पर सहस्त्र सहस्त्र जो जन है उनमें कोई कोई भक्त होते हैं सभी लोग भक्त नहीं होते करोड़ प्राणी हैं सभी लोग भक्त नहीं है इसलिए भक्ति का श्रीमद राधारानी के करपासे, श्री की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा से गुरुदेव के माध्यम से भक्ति लता का बीज जीव में बोया जाता है जीव के हृदय में और जब हृदय में बोते हैं तो वो भक्त लता का बीज कहीं अंकुरित हो करके और वो ही कहीं साधन भक्ति से पुष्ट हो करके हृदय में विराजमान हो जाता है अब वो हृदय में पहले से ही जो ग्यारह इंस्टिंक्ट थी ग्यारह जो मनोवृत्तियां थी भागने की मनोवृत्ति काम की मनोवृत्ति विस्मय की मनोवृत्ति आनंद की मनोवृत्ति पालन करने की क्रोध की घृणा की ये जो मनोवृत्तियां थी जिनके आधार पर लौकिक रस में आठ या नौ रस माने गए लोक में वीर हास्य करुण श्रृंगार हास्यकरण रौद्र वीर भयानक अद्भुत और विभत्स ये आठ रस थे इन में एक रस और जोड़ दिया गया बासले रस तो नौ रस हो गए शांत रस और जोड़ दिया गया तो दस रस हो गए तो सामान्यतः जो लोक के दस रस थे उनमें ही यदि भक्ति वह आ जाए तो भक्ति भी इन रसों में तादात्म्य प्राप्त करके ये भक्ति रस का स्थाई भाव बन जाता है तो दुष्यंत शकुंतला काव्य में नल दमयंती इनकी प्रीति का जहां वर्णन किया जाएगा लोक की प्रीति का वर्णन किया जाएगा वो तो है लौकिक परंतु कृष्ण संबंधी कृपा के द्वारा जब वो भक्त में हृदय में भक्ति लता का बीज बोया गया उस वो भक्ति लता का बीज भी कहीं अंकुरित होकर के और उसमें जो पुष्प आए हैं वे पुष्प मन की जो मायक जो वृत्तियां थी प्रकृति के द्वारा दी गई जो वृत्तियां थी उनके साथ में तादात्म हो जाता है अतः रस का बासल्य भाव श्रृंगार श्रृंगार भाव हास्य रस मन कृष्ण हास्य रति तो हास्य रति शांत भक्ति रति इसी तरह से भक्ति रति वीर भक्ति रती वे उत्पन्न हो जाती हैं। तो आविर्भू मनोवृत्तों मन की वृत्ति में भक्ति का आविर्भाव में भक्ति धारण करने की सामर्थ्य तो है परंतु तो भक्ति उसे प्राप्त नहीं है जैसे पृथ्वी में अन्न को ग्रहण करने की बोने की सामर्थ्य है परंतु तो बीज बोया जाएगा तो पृथ्वी में से अन्न होगा ऐसे हमारा हृदय भक्त का हृदय वह भक्ति को ग्रहण करने के लिए एक क्यारी तो था था तो उसमें बीज नहीं गुरुदेव की कृपा से उसमें जब बीज का आधान हुआ तो हमारे हृदय में माया की भी जो ग्यारह इंस्टिंक्ट थी मूल प्रवृत्तियां थी वे मूल प्रवृत्तियां भक्ति से वासित होकर के भक्ति के स्थायी भाव के रूप में बारह स्थाई भाव के रूप में वे परिणत हो जाती है इन बारह स्थाई भावों में पांच स्थायी भाव मुख्य हैं और सात गौ हैं शांत दास्य सख्य बासल्य मधुर ये तो मुख्य रति है मुख्य स्थायी भाव है और हास्य वीर करुण विभत् भयानक रौद्र और विस्मय ये सात गौण रस ये गौण ऋतु होकर के तो सात पांच बार भक्त साम्र सिंधु में बारह रसों का इस प्रकार वर्णन किया गया अब यहां मधमंगल जी भोजन करने के लिए बैठे हैं ये तो हुआ एक पृष्ठ एक पृष्ठभूमि अच्छा वे बारह रस एक बात और कह रहे थे बारह रस हमारे हृदय में सोते रहते मान मस्तिष्क में ये सोते रहते जब किसी इन रसों से संबंधित वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखकर के वो सोया हुआ जो रस है सोया हुआ जो भाव है वो जाग जाए जैसे श्री प्रिया जी यदि लालजी का दर्शन करें तो प्रिया जी के हृदय में विराजमान जो श्रृंगार रस का भाव है वो जग जाए चंद्रावली जी के हृदय में श्रृंगार रस का भाव जग जाए। है सखीगण जो है उनके हृदय में भी जो भाव सो रहा है वह भावोल्लास का भाव जो कि श्रृंगार रस के अंतर्गत है वो भाव जाग जाए तो कभी हास्य भाव कभी क्रोध का भाव कभी विस्मय का भाव तो अद्भुत रस बन जाएगा कभी घना का भाव तो वो कहीं घना का जो रस है वो झुगुपा का भाव वो कहीं घना का जो रस है उसका भाव बन जाएगा कभी क्रोध का भाव आ जाएगा तो वो भाव के रूप में सात गौण भाव या पांच मुख्य भाव शांत दास ने मधो ये पांच मुख्य भाव या वीर हास्य करुण भयानक रौद्र विस्मय और जुगुप्सा ये सात गौंड रस ऐसे भावों के बेवभाव सोते हुए थे वे जाग गए और उन भावों ने एक काम किया कि जो कारण था उस कारण को उन्होंने कारण नहीं लिया अब वो कारण बन जाएगा विभाव कारण के द्वारा तो केवल पेशन भी उत्पन्न हो सकता है परंतु तो विवाह नहीं होगा कारण में और विवाह में अंतर है दुष्यंत जब शकुंतला को देख रहा है तो शकुंतला को देख करके दुष्यंत में केवल पैशन है सुंदर रस नहीं है शकुंतला दुष्यंत को देख रही है तो उसमें पैशन है काम है रस नहीं है और दुष्यंत वहां पर कारण तो है परंतु तो विवाह नहीं है परंतु तो जब हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव वो जागृत होता है किसी वस्तु को तो वह उस कारण को तो विभाव बना देता है जो रिएक्शन है उनको वह अनुभाव बना देता है तो दुष्यंत में चंचलता श्री शकुंतला में कहीं लज्जा इत्यादि जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे रिएक्शन है उनको रसनी कहा जाएगा वो पैशन है पैशन का एक जो बासना है उस बासना की एक प्रतिक्रिया है परंतु तो श्री किशोरी वे श्याम सुंदर को देख करके उत्सुक हो रही हैं उनमें किलकिंचित भाव आदि आ रहे हैं तो इन भावों को हम कहीं या बेअिसार कर रही हैं या श्रृंगार धारण कर रही हैं इन चेष्टाओं को राधारणी की चेष्टाओं को हम अनुभाव कहेंगे यदि भक्ति स्थायी भाव है तब तो चेष्टा अनुभव कहलाएंगे यदि स्थायी भाव नहीं है तो संसार में जैसे कामी चेष्टा करता है वो चेष्टा मात्र होगी तो चेष्टा और अनुभव में अंतर हो गया विभाव और कारण में अंतर हो गया संचारी और पोषक में भी अंतर हो गया जब भक्ति के हृदय में भगवत कृपा से गुरुदेव की कृपा से भक्ति का जो बीज बोया गया था और वो बीज यदि स्थाई भाव के रूप में कहीं मन में सो रहा है और श्री कृष्ण का दर्शन करके श्री ललता जी का दर्शन करके सुवल सखा का के विषय में सुन करके जब वो भाव जागा तो जागने पर वो भाव स्थाई भाव कहलाएगा स्थायी भाव होने पर सुवल इत्यादि ये कारण नहीं कहलाएंगे ये विभाव कहलाएंगे जो रिएक्शन है उसको हम कार्य नहीं कहेंगे बल्कि उसको अनुभाव कहेंगे और उत्सुकता चिंता हर्ष लज्जा ये संचारी भाव कहलाएंगे ये केवल आने वाले मन की जो फीलिंग्स हैं उनको इमोशन मात्र नहीं कहेंगे उनको हम केवल भाव मात्र नहीं कहेंगे बल्कि उनको संचारी भाव कहेंगे इन विभाव अनुभाव और संचारी सामग्री से पुष्ट होकर के हृदय में जो स्थाई भाव था वह स्थाई भाव कहीं पुष्ट होता है आस्वादनीय बनता है आस्वादनी बनने का एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है तो रस बनेगा नहीं तो रस नहीं बनेगा और वो प्रक्रिया है भग्नावरणता किसी भी वस्तु को देखते हैं जहां पर यह भाव रहता है, है कि इस वस्तु का मैं उपयोग करूं वहां हम कामी हैं परंतु तो जहां मैं पर तटस्थ इन भाव से मुक्त हो जाते हैं वहां हम रसिक बन जाते रस के भोक्ता बन जाते हैं। तो कामी और रसिक में यह अंतर है उदाहरणार्थ ये पुष्प फूल है इस फूल को यदि मैं कहूं कि इस फूल का केवल मैं उपयोग करूं कोई दूसरा नहीं ले सकता है तो मैं कामी हूं ये कामी का लक्षण है पैशन का लक्षण है परंतु तो फूल रखा हुआ है इसमें मैं पर तटस्थ भाव किसी का भी नहीं है फूल जहां है वहां की वहां है और हजारों लोग इस पुष्प का दर्शन कर रहे हैं और सब इसको देखकर के आनंदित हो रहे हैं पंत किसी के हृदय में यह भावना नहीं है कि यह केवल मेरा है इसको तुम नहीं चो ग तो वहां रस हो जाएगा यही इसी का नाम है भग्नावरण का स्वार्थ का जो आवरण है स्वार्थ की जो कंसीलमेंट है जो कवरिंग है वो कवरिंग हट जाए वो कवरेज हट जाए और वस्तु वहीं की वहीं रहे और हम बिना मैं का भाव धारण करते हुए भी उसको भोग सके तो वो हो जाता है रस तो सामान्य काम में और रस में अंतर ये है तो विभाव अनुभाव संचारी जब बन गए तो उस समय श्री कृष्ण श्र, श्री श्रीमती श्री राधारानी उनकी सखी उनकी विभिन्न चेष्टाएं उनकी विभिन्न उनके हृदय में उत्सुकता हर्ष इत्यादि के जो भाव आ रहे हैं इन विभाव अनुभाव संचारी भाव से हमारे हृदय में जो सोया हुआ सेवा करने का भाव था मैं किशोरी जी की दासी हूं और प्रियालाल मेरे उपास हैं इस भाव का जहां पोषण हो जाएगा और यह भाव आस्वादनी बन जाएगा लीला का दर्शन करते हुए मैं भी प्रिया लाल की सेवा कर रही हूं ये मंजिल नवदासी भी सेवा कर रही है या उसका दर्शन कर रही है तो आनंदित हो रही है ये सोया हुआ भाव जब नहीं बन गया तो इसका नाम रस ये पूरी रस की प्रक्रिया थी के व्यक्ति के साथ में आवृत होकर के आप जिसके मन के ऊपर एक स्वार्थ का आवरण छाया हुआ है ऐसा व्यक्ति यदि किसी वस्तु को देखता है तो वो कामी है और उसका रस वो रसकोटी में नहीं है उससे उसकी इंद्रियां केवल तृप्त हो रही हैं उससे उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो रही है जब तक स्व स्वार्थ, स्वार्थ का भाव है तब तक व्यक्ति की इंद्रियां तृप्त हो रही हैं, उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो रही है परंतु जहां स्व पर तटस्थ भाव ये दूर हो जाएंगे आवर भंग हो जाएगा तब इंद्रियां तृप्त नहीं होंगी रंगमंच पर दुष्यंत शकुंतला को देख करके दुष्यंत के शकुंत दुष्यंत का शकुंतला का रूप दर्शन करके किसी की अपनी इंद्रिय अपनी बासल तृप्त नहीं हो रही यदि बासल तृप्त होती है तो हो वह काम है तो रस में यही अंतर है काम में विलासता में यही अंतर है कि विलासता में इंद्रियों की तृप्ति होती है जबकि रस में इंद्रियों की तृप्ति नहीं है वहां आत्मा की तृप्ति क्योंकि स्वपर तटस्थ भाव से व्यक्ति मुक्त हो गया स्वपर तटस्थ भाव का निवृत्ति हो जाना यही मुख्य वस्तु है और इसीलिए जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करती हैं तो सखियों के श्रीअंग में भी कंप रोमांच श्वेद जितने भी भाव हैं मिलन के भाव वे सब प्रकट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर स्वपर तटस्थ भाव इतना दूर हो जाता है कि श्री प्रिया के साथ में वे एकदम मिल जाती हैं और प्रिया के श्रीअंग में जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं वे सखियों के श्रीअंग में भी प्रकट हो जाते हैं तो रस की प्रक्रिया में स्वपर तटस्थ भाव ये दूर होना और सोया हुआ जो रस है सोया हुआ भाव वह विभाव अनुभाव संचारी भाव की सामग्री से पुष्ट होकर के विशेष रूप से आस्वादनी बन जाए और आस्वाद् बनकर के आत्मा का पोषण करे शरीर का पोषण नहीं इंद्रियों का पोषण नहीं वहां पर हम कहेंगे कि रस की अनुभूति है अब ये जो रस की प्रक्रिया थी मधमंगल यहां उस प्रक्रिया का यहां प्रयोग कर रहे हैं श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि कृष्ण सतृष्णो चार सौ तीनवाइलो कल हो गया था कि कृष्ण सतृष्णो नई मात्र बलक कवल मात्र श्री रामा नाम मंदासी सुबलो असो बलोजता ये मधुमंगल कह रहे हैं कि भोजन का जो अधिकारी हूं रस का अधिकारी वो मैं ही हूं ये सखाए कोई नहीं है क्योंकि कृष्ण सतृष्ण हो कृष्ण तो भोजन के लिए ललचाता है बस ये भी खाऊंगा ये भी खाऊंगा ये बना दे ये बना दे मैया के पीछे पड़ा रहता है परंतु सामने जब थाल में कोई चीज परोसी जाए तो एक और खाकर के भर गया पीठ कुछ खाता तो है नहीं तो लल तो बहुत है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और खाने की सामर्थ्य है नहीं इसलिए कृष्ण सतृष्ण कृष्ण तो केवल भोजन की तृष्णा मात्र रखता है और बल कवल मातृभक्त ये बलदाऊ भांग के नशा में यानी कैसे केवल कौर मात्र खाकर के बस इसका पेट भर जाता है और श्रीदामा नाम मंदाशी और ये श्रीदामा को सदा से ही मंदाग्नि है और सुबलो है और के पेट में के में की इंद्रियों सामर्थ्य नहीं है। जो खाया है उसको पचा ले, उसको साध ले सुवल, माने इंद्रियों के बल से उज्जित है इसमें दम है नहीं मैं खाएगा इतने में ही ढकाल लेने लगा मेरा तो पेट भर गया मेरा तो पेट भर गया कुछ नहीं खा रहा इसलिए कई शाम इनमें भक्ति की एक एकतांगता कहा इसलिए भक्ति की एक एकतांगता से रहित होने के कारण ये सब जो बैठे हैं ना ये सब रस के अभी तक है रस जानते ही नहीं है भोजन का भोजन का रस जानने वाला तो मैं ब्राह्मण हूं वह एक अन्नम सुधानंदी आह मैया के हाथ से यहां पर जो परोसा गया जो भोजन है वो क्या अमृत के आनंद की भी निंदा कर देने वाला अमृत भी इसके आगे तुच्छ है और स्वयं लक्ष्मी लक्ष्मी के साध्यतम ऐसा लगता है कि स्वयं लक्ष्मी जी ने ही इसको बनाया है बात भी सही है राधा राधारानी बनाया राधारानीपाक्य तो स्वयं लक्ष्मी के साध्यतम लक्ष्मी के द्वारा साधन किया गया ये अद्भुत तो कहा तो ये भोजन और कहां ये सारे कृष्ण सुवल बलदाऊ सब के सब अरसिक इसलिए भैया तू इनको मत परोस तू तो मुझे परोस मैं खाऊंगा शास्त्र कहते हैं चार सौ पांचवा श्लोक के काव्यम विफलताम किम नहीं आते सत्कवि निर्मितम कोई काव्य कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं हो सत्कवि के द्वारा बनाया हुआ हो परंतु तो वो तो काव्य विफल हो जाएगा जिस गोष्ठी में न तरतते उस भोजन के आस्वाद के लोभी नहीं हो उस काव्य के आस्वाद के लोभी नहीं हो ऐसे लोगों के आगे काव्य किसी काम का नहीं भले कितना भी श्रेष्ठ हो तो चतुर्वर्ग फलम मूर्ते मेत दंदम चतुर्वह ये चटु चतुर्वर्ग फल रूप में ये चार प्रकार का भोजन जो चोष्य चोष ले चार प्रकार का भोजन है ये मान लो चारों प्रकार के फलों का जो चतुर्वर्ग है चार पुरुषार्थ उनका मूर्त मूर्तमान स्वरूप आज मेरी पातल पर उतर आया है मेरी थाली में उतर आया है चारों चार वर्ग मूर्तमान होकर के चार प्रकार के अंग बनकर के मेरे सामने मेरे थाल में विराजमान और अहम केवलम एको आहा इस रस का एकमात्र पात्र बटु। बटु मैं ही हूं ऐसा अवध बटू बटू ने जिस समय कहा उस समय श्रीराम और श्रीराम बोले बोले अरे खाली बोले ही कुछ भी ना ये रखो में में तो वो अपने पेट में डाल कर रहा है जो भोजन रखा हुआ है इसको पेट में डालना कि पिंडी भी पिचिडम पिचिन्नम अद्रुतम तू इन पिंडियों से अपने पेट को भर यद तब सर्वस्वम यही तेरा स्तम सर्वस्व होगा जब इसको पेट में रख लेगा क्योंकि जब तक धन कहीं बाहर है तब तक वो अपना नहीं है जब हाथ में धन है उसको मानो अपना और गतम गतम दूसरे के हाथ में गया तो वो तो दूसरे का धन है उसका उपयोग तो दूसरा कर रहा है इसलिए जो जितना भी भोजन है इसको अपने पेट में रखना जल्दी से राक्ष। राक, आ, बटु राक्ष रा आक्षत अरे मूर्ख गोपस्वम किम बेस्यती उस समय मधुमंगल बोले कि अरे मूर्ख श्री रामा तू गोप है तू भोजन के स्वाद को क्या जाने भोजन के स्वाद को तो हम जानते हैं जो जिनकी भोजन में रुचि है रसासर्मार्थम गोदी अटो तू रस के स्वाद को क्या जाने हां तू अपने धर्म का पालन करने के लिए गैयाओं को चराने के लिए अब वन में जा तो स्वधर्मार्थम गांधुम तू गोपने के धर्म की रक्षा कर सके इसके लिए जल्दी से भोजन करके गाय चराने के लिए तू जा तुझे तेरे बस का ये भोजन करना ये तेरा काम नहीं है ऐसे जिसमें कहा मधुमंगल कि अहम पश्य अनुचांदो विप्र यही मन मुखे हो मैं अनुचांद वेदाध्यायी ब्राह्मण हूं मेरे मुख में जो भोजन कराया जाएगा उससे ही स्वयं सर्वज्ञ भगवान भी तृप्त होते हैं श्री रामा बोले ये मधुमंगल जन्म से हमारे साथ में रहा है तो आज कह रहा है मैं अनुचांद ब्राह्मण हूं हमारे साथ में तो रोज गाय चराता है कभी तो हमने देखा नहीं कि पुस्तक ले करके पढ़ है और कहता है कि मैं अनुदान ब्राह्मण हूं स्वर सहित के अर्थ को जानता हूं तो श्री रामोचे रोचे श्रुति स्मृति वर्तमनी शतजन में सु परिचितम नहीं वो अरे मधुमंडल श्रुति स्मृति के मार्ग का सौ जन्म से जन्म से हमारी दृष्टि में तेरा कोई परिचय नहीं है सौ जन्म से तेने श्रुति स्मृति देखी नहीं है तूने तो हमारे साथ में गई है हाँ, सूत्र में बस हम में तुम में अंतर यही है कि तू इसलिए अपने आप को ब्राह्मण कहता है क्योंकि तेरे पास में जनऊे ये विप्रत्य सूत्र में वो चौ भागवत में कहा गया कि कलयुग के जहां धर्म निरूपण किए गए वहां पर कलयुग के धर्मों का निरूपण करते हुए लक्षणों का निरूपण करते हुए कहा कि विप्रत सूत्र में बचो कलयुग में केवल जनो ही ब्राह्मण पने का लक्षण रह जाएगा वेद वेद तो ब्राह्मण जानते नहीं है हाँ जनो जरूर पहन लेंगे यही विप्रत्व का लक्षण हो जाएगा जहां कलयुग में केशव वही सौंदर्य हो जाएगा जहां जो इंद्रिय रति संबंध वही दाम्पत्य का कारण हो जाएगा तो कलयुग के जहां दोषों का द्वादश में श्रीमद भागवत में वर्णन किया गया वहां पर कह रहे हैं कि विप्रत सूत्र में बचो केवल जनो पहनना यही ब्राह्मण पढ़ने का लक्षण रह जाएगा और तो कुछ है नहीं कृष्ण प्राह श्री कृष्ण बोले के बटो अस्ति रस शास्त्री नोल नहीं नहीं हमारा शाखा मधुमंगल जो है ना ये भोजन रस के शास्त्र में इसका अनुशीलन है ऐसा मत क्या कि ये वेद को नहीं जान भले वेद को नहीं जानता हो श्रुद्ध स्मृति मार्ग को नहीं जानता हो परंतु रस शास्त्र में भोजन के रस शास्त्र में इसका अनुशीलन है ऐसा नहीं है व्यंजनाक तात्पर्य लक्षणाभिज्ञता यथ व्यंजनों की इसे अनेक अनेक तात्पर्य वृत्ति से और व्यंजनों की लक्षणावृत्ति से इसको ज्ञान है इसको व्यंजनावृत्ति और तात्पर्य वृत्ति और लक्षणावृत्ति इन तीनों का बोध है जो शास्त्र है उसकी व्यंजनावृत्ति किसको कहते हैं बोले साक्षात संकेतित अर्थ उससे भिन्न कोई अन्य अर्थ निकाला जाए उसका नाम है व्यंजना वृत्ति मुख्य अर्थ में बाधा आने पर रूढ़ी या प्रयोजन से अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाए उसका नाम है लक्षण और तात्पर्य वृत्ति है यद्द स्व शब्दार्थ एक शब्द जहां तक जा रहा है वहां तक के तात्पर्य को ग्रहण किया जाए उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति वेद जहां ये कह रहे हैं कि जो सोमयाजी स्वर्ग को जाने वाला होता है सोम यज्ञ करने वाला उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ये हो गया अविधार्थ कहीं ये कहा गया कि ये व्यक्ति बड़ा कुशल है तो कुश को लाने में चतुर है कुशल लाती थी कुशल ला। ये हो गया लक्षण मुख्य में बाधा हुई तो रूढ़ी और प्रयोजन से कोई से ले लिया गंगायाम घोषा अजी वो तो गंगावासी है अर्थात बड़ा शीतल और पवित्र है तो गंगा का अर्थ गंगा में लेकर के गंगा तट लिया जाए ये हो गया लक्षण अब गंगा तटका के द्वारा एक अर्थ और लिया जाए कि इसका घर शीतल और परम पवित्र है यह हो गई व्यंजन इससे भी बढ़कर के फिर एक अर्थ और है वो है तात्पर्यार्थ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कोई विद्यार्थी कह रहा है कि गुरुजी संध्या हो गई इसका तात्पर्य है कि अब हमको कहीं दूसरी जगह जाना है अपना संध्या वंदन करना है भूख लगी है व्यालु करनी है अन्य दूसरे कार्य करनी है इससे आप पढ़ाई बंद करो ये हो गया तात्पर्य ऐसे ही वेद का तात्पर्य अर्थ अंत में होगा श्री कृष्णचरण ऊपर से वेद आकर्षित करने के लिए कहेंगे कि सोमिया स्वर्ग को प्राप्त करता है यह हुआ केवल उसका वाचिक अर्थ परंतु भीतर का जो अर्थ है वो भीतर का अर्थ है कि यदि स्वर्ग को प्राप्त करते रहोगे तो संसार में पड़े रहोगे इसलिए संसार का त्याग करके ब्रह्म का अनुभव करो ये हो गया व्यंग्यार्थ और उसके बाद में ब्रह्म का भी सर्वोत्तम स्वरूप है श्री कृष्ण स्वरूप उन कृष्ण की सेवा करने में जो सुख मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा ये वेद का हो गया तात्पर्यार्थ तो वेद तात्पर्य में कृष्ण भक्ति का ही निरूपण है ऊपर से स्वर का वर्णन करेंगे फल में ऐसा लगेगा कि जैसे वे मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं कि एक मेवाद एक ब्रह्म तो और कोई दूसरा नहीं है ज्ञान का करेंगे। परंतु ये ज्ञान का वर्णन तो करके तू जिसका अंश है उसकी तू सेवा कर भक्त रेविम नैति यही वेद का अंत में तात्पर्य दूंगा तो वेद कभी लक्षणा कभी व्यंजना कभी अविधा और अंत में वेद का तात्पर्य तात्पर्य वृत्ति से ही लगेगा तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा मित्र ये बटु व्यंग्यार्थ को भी जानता है लक्षार्थ को भी जानता है और तात्पर्य अर्थ को भी जानता है तो ये तात्पर्य अर्थ में कह रहा है कि भैया भोजन कर ले तो भोजन कर लेगा तो तेरे शरीर में थोड़ी सी दम आ जाएगी फिर गैयाओं को चराना ये सुवल से जो कह रहे हैं कि यहाँ पे भोजन कर ले और फिर तेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो गैया चराना है ये वृत्ति से मधुमंगल सुवल से कह रहा है श्री रामा से कह रहा है श्री रामा ने जब कहा तो उसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा मित्र भोजन के रस के तात्वर्य अर्थ को भी जान रहा है तो वो तात्पर्य वृत्ति से ही श्री रामा को उपदेश दे रहा है कि भैया मैं इस रस का मुख्य भोगता हूं तू रस का नहीं है परंतु तो, तू तो है गैयाओं को चराना तेरा काम है परंतु गैयाओं को चराने के लिए भी शरीर में थोड़ी सामर्थ्य चाहिए इसलिए तू भोजन कर ले गैया चराने की सामर्थ्य आ जाएगी तो गैया कैसे चरा तो तात्पर्य अर्थ में मैं तो आस्वादन के लिए भोजन कर रहा हूं और तू गैया चराना तेरा लक्ष्य है भोजन करना तेरा लक्ष्य नहीं है ये मधुमंगल हंसी कर रहे हैं शीला बटो राह षात राष्ट्र मनते न्याय आस्वादो यद्रिया श्री मधुमंगल बोले कन्हैया बिल्कुल सही कही मैं भोजन का जो भोजन रस है उस भोजन रस के व्यंजना को भी जानता हूं लक्षण को भी जानता हूं और तात्पर्य को भी जानता हूं देख अब मेरी बात सुन ले मैं तेरे सामने रस का वर्णन कर रहा हूं अब भोजन काव्य रस के साथ में ये भोजन के रस को मिला रहे हैं गड्ढ कर रहे हैं मधुमंगल और उसका वर्णन कर रहे हैं भारत मुनि आठ रसों का वर्णन करते हैं परंतु मैं कह रहा हूं आठ रस नहीं है बटुआह श्रो भोजन में तो केवल छह रस ही हैं भोजन में आठ रस नहीं है ए? कोई छह रस हैं कौन कौन से माने मीठा नमकीन खट्टा कड़वा कसैला और फीका ये छह रस जो हैं वो छह रसी है तो भोजन में छह रस हैं मीठा कड़वा खट्टा कसैला और फीका और नमकीन ये छह रस तो बटुआ सदैव बात रसा छह रस ही हैं न तो अष्टमते मेरे मत में आठ रस है ही नहीं छह रस छोड़ न्याय आस्वाद इन छह रसों के द्वारा ही आस्वाद की प्राप्ति होती है न्याय शास्त्र भी छोड़ा संकर्ष उनको सब जगह न्याय शास्त्र में भी मानते हैं और तो छह जो है उनके द्वारा ही आस्वाद की प्राप्ति होती है और न्याय में भी जहां भी वर्णन किया जाता है वहां प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और निष्कर्ष इत्यादि के द्वारा वह तात्पर्य इनके द्वारा छह जो प्रकार हैं उनके द्वारा ही कहीं तात्पर्य न्याय शास्त्र भी अपनाता है तो शोड़ न्याय आस्वादाह छह प्रकार से ही आस्वाद होता है और भोजन में भी छह इंद्रियां और एक मन इनको मिला लिया जाए तो छह इंद्रियों एक मन को मिला करके चु से भोजन का दर्शन करो कान से उसकी क्रिस्पी उसकी कुरकुराहट उसको कान से सुनो नास्का से उसका गंध लो त्वचा से उसको स्पर्श करो और मुख से उसको खाओ और इन सब के साथ में मन और जोड़ना चाहिए अब मधुमंगल कह रहे हैं कि छह रस हैं और पांच इंद्रिय जो पांच इंद्रियां हैं कर्ण, नासिका, त्व और रसना इन पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उस रस का आस्वादन किया जाएगा छठा है मन इन छह वस्तुओं के द्वारा वस्तु का आस्वादन लिया जाएगा कितना विद्वान है हसी में बात कही जा रही है अपन तो में शास्त्र को कितनी प्रकार से करा है पांडित्य जो है उसकी गर्व, शास्त्र में कोई गड़बड़ नहीं है शास्त्र का सिद्धांत प्रक्रिया उसको पूरी न्याय की प्रक्रिया को कहीं प्रस्तुत करा रसा ये है प्राहता व्यंजनाभिज्ञता पेशाम किंतु न विद्यते। कोई कोई आठ रस कह देते हैं पंत जो आठ रस कहते हैं रसा इति है, प्राहु ये व्यंजन आश्रता वे कहीं व्यंजनों के आश्रय को लेकर के कह देते हैं कि भाई छह रस तो है ही परंतु उनके साथ में कहीं इनको मिला दिया जाएगा तो बहुत से रस हो जाएंगे और व्यंजन जो है वो व्यंजन कभी कभी मिल करके भी आगे बढ़ जाते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कई रस एक साथ मिल जाते हैं जैसे गुजराती जो कढ़ी है उसमें मीठा भी डल जाएगा उसमें नीम की पत्ती भी डल जाएंगी कसेला भी हो जाएगा उसमें खट्टा भी हो जाएगा खटाई भी डलेगी उसमें मिठाई भी डलेगी नमक भी डलेगा उसमें कषाय जो है कहीं वो भी डल जाएंगे नीम की पत्ती भी उसमें कहीं छोक में भी लग जाएगा सारे रस जो है वो सारे रस उसमें कहीं मिल जाएंगे तो कभी रस के आश्रय के द्वारा व्यंजनाश्रता होकर के छह की जगह आठ भी कोई कहता है तो कहता जाए व्यंजनाभिज्ञता देशों पेशाम किंतु नंतु व्यंजन की अभिज्ञता उनको ये लोग नहीं जानते हैं मुख्य रूप से जो छह रस हैं वे ही मूल रूप में विराजमान शाक सूपानी ब्याहस्ते य तीरम प्रक्रम हित्वा धावत्यव मरीचिता यदि शाक सूप का त्याग करके कोई दूसरी वृत्तियों को ही खाए तो उनकी स्थिति यह है कि मृग मरीचिका के साथ में है इन रसों को अलग अलग कर लिया जाएगा तो मृग मरीचिका जैसा ही हो जाएगा तो व्यंजन वृत्ति जो है वो व्यंजन वृत्ति के बिना रसास्वाद नहीं होता है इसलिए वे रस को आठ मानती है अब भात है तो भात के साथ में दाल चाहिए रोटी है तो उसके साथ में लगामन में शाक तो चाहिए तो ये कह रहे हैं कि जो व्यंजन वृत्ति है व्यंजन <laughs> वृत्ति में वही व्यंजन व्यंजन शाक सब्जी व्यंजन मान काफी शास्त्र की व्यंजन वृत्ति व्यंजन वृत्ति के बिना जैसे रस की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे ही भोजन में भी जब तक लगामन नहीं हो तब तक भोजन का स्वाद नहीं आता है अधूरी चीज की जाए तो स्वाद नहीं आएगा अब बड़ा किए हैं तो उसके साथ में हरी चटनी चाहिए यदि टिक्की की गई है तो उसके साथ में सौठ भी चाहिए केवल आलू की टिक्की दे दी जाए और सौठ नहीं हो उसके ऊपर चटनी नहीं हो तो फिर क्या कैसे स्वाद आएगा तो लगावन जो है वो भी किसी वस्तु के साथ में पूरी चाहिए तो व्यंजन वृत्ति जब तक नहीं है तब तक भोजन का स्वाद नहीं आएगा मधुमंगल व्यंजन वृत्ति को व्यंजन भी और वृत्ति भी दोनों को व्यंजन वृत्ति को दोनों को ले रहे हैं तो व्याय शाक सूप आदि यदि शाक सूप इन व्यंजनों को छोड़ करके यदि कोई भात को खाए तो स्वाद आएगा तब नीरम प्रकटम जो नीर है उसको छोड़ के प्रकट नीर को छोड़ के और मरीचिका का, का भोजन करना है मृग मरीचिका का, का भोजन करना है सामने जो पानी रखा हुआ है उसे तो कोई पी नहीं रहा है और मृग मरीचिका में जो पानी दिख रहा है उसकी ओर दौड़ रहा है तो यदि अन्य व्यंजन नहीं है तो व्यंजन के बिना व्यंजन वृत्ति के बिना इस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती एक सिद्धांत यहाँ पर का विश्वास रखा शास्त्र यह कहता है कि रस उसकी उत्पत्ति नहीं होती भट्ट लोलट लोलट नाम करके एक विद्वान थे उन्होंने कहा कि रस उत्पन्न होता है परंतु उसका निषेध किया उनके बाद में एक दूसरे विद्वान आए भट्ट शंकोम उन्होंने कहा कि कहीं अनुमान से भक्ति की रस की प्राप्ति हो जाती है शंकु का अंगतिवाद है भट्ट लोलट का उत्पत्ति बाद है उन्होंने कहा भट्ट शंकु कह रहे हैं कि जैसे कहीं चित्र तुरंग है कोई पूछे क्या है बोले घोड़ा है चित्त में घोड़ा है तो आदमी आराम से कह देगा घोड़ा है बोल घोड़ा है तो चलो इसे तो वो काम में नहीं आएगा चित्र तुरंग न्याय में चित्रोड़े पर सवारी नहीं की जा सकती है ऐसे ही दुष्यंत शकुंतला को देख करके उनकी चेष्टाओं को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं कि जैसे हमारे हृदय में भाव है ऐसे ही पात्र कहीं प्रेम में डूबे हुए हैं दुष्यंत शकुंतला प्रेम में डूबे हुए हैं ये अनुमति बात इसका भी निषेध किया वो भट्ट नायक नाम करके एक रस शास्त्रकार हुए उन्होंने भुक्ति बाद कहा उन्होंने कहा हमारे हृदय में कहीं रस पहले से छिपा हुआ है परंतु तो हम रस का भोग करते हैं रस को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं रस का अनुमान भी नहीं कर रहे हैं रस तो पहले से विराजमान था और भावकत्व और भोज तत्व इन दो व्यापारों के द्वारा एक ही जो वस्तु है उसका अनेक लोग रंगमंच पर बैठे हुए ऑडिटोरियम में बैठे हुए एक ही व्यक्ति एक ही पात्र का अनेक पात्र भोग कर लेते हैं क्योंकि उनके हृदय में जो रस था वो रस कहीं भावकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकरण हो रहा है और साधारणीकरण के द्वारा हम आस्वादन कर रहे हैं तो भट्ट नायक ने ये भुक्ति बात कहा परंतु इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं था इसलिए श्री अभिनव गुप्त उन्होंने एक चौथा सिद्धांत प्रस्तुत किया और वो चौथा सिद्धांत है कहीं अभिव्यक्ति बात हो अभिव्यक्ति बात का, का तात्पर्य है कि सारे रस हमारे खोपड़ी में भरे हुए हैं हृदय में मस्तिष्क में सारे रस भरे हुए हैं जब हम किसी वस्तु का दर्शन करते हैं तो दर्शन करने पर वे भाव कहीं जागते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यक्ति होने पर विभाव अनुभाव संचारी भाव की सामग्री से मिलकर के वे आस्वादनी बन जाते तो मधुमंगल कहते हैं कि रस को तत्वतः अभिव्यक्ति माना गया रस की उत्पत्ति नहीं है रस की उत्पत्ति होने पर किसी दूसरे के रस को हमने कैसे पहचाना यह प्रश्न बना रहेगा अनुमिति होने पर कहीं रस की पूर्ण अनुभूति नहीं होगी अनुमान करने पर वस्तु की पूर्ण अनुभूति नहीं होती है कुछ कुछ है उसका आस्वादन होता है कुछ कुछ उसको हम पकड़ते हैं पूर्ण अनुभूति तन्मयता अनुमान में नहीं होती है और वहां तर्क निरंतर निरंतर लगा रहता है जो भुक्तिवाद है उस भुक्तिवाद में कहीं ना कहीं शास्त्रीयता का अभाव है।, है ये ठीक कह रहे हैं अभिव्यक्ति होती है परंतु शास्त्रीयता का अभाव है इसलिए श्री अभिनव गुप्त उनका जो मत है वो मत ही आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त आनंदवर्धन ने धन्यालोक लिखा और उसके ऊपर अभिनव गुप्त ने जो टीका की अभिनव गुप्त शंकर दर्शन के बहुत बड़े आचार्य रहे और उन्होंने अभिनव गुप्त ने जो शिव सूत्र हैं उनकी रचना की शैव दर्शन की रचना की और उनने अभिव्यक्ति को ही प्रस्तुत किया कि हृदय में जो भाव है वही अभिव्यक्ति होता है तो मधमंगल कह रहे हैं कि भैयाओ कारणम रसनिष्प चरवणे ने तु चरवण तो परशोचन तु न पन्म कोट भी जो रस की तो यहां पर जो रस की जो स्थिति है वो रस की स्थिति व्यंजनाश्रता 413 में तेरहवें श्लोक में कह रहे हैं व्यंजनाश्रता रस सर्वदा सर्वदा अभिव्यक्त होता है रस उत्पन्न नहीं होता है काम उत्पन्न होता है परंतु रस अभिव्यक्त होता है तो रस अभिव्यक्त है ये व्यंजनावृत्ति से ही रस बना हुआ है और उसमें कहीं मधुमंगल वो चार जो रस की उत्पत्ति के रस निष्पत्ति के व्यभावान व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ये भरत मुनि का एक सूत्र था इस सूत्र की व्याख्या चार विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की भट्ट लोलट ने व्याख्या की कि रस की उत्पत्ति हुई भट्ट नायक ने व्याख्या की कि रस का अनुमान किया गया चित्र तुरंग न्याय से भट्ट नायक ने उसकी भुक्ति की कि पहले हमने हमारे हृदय में जो भाव था वह जागा जागने के बाद में जो पात्र है वो पात्र एक व्यक्ति नहीं रहा वो पात्र एक सामान्य हो गया और उस सामान्य पात्र के साथ में सभी लोग अपने आप को मिला रहे हैं तो भावकत्व हुआ और भावकत्व होने के बाद में फिर उसका भोज भोज तत्व हो रहा है तो भावकत्व भोज तत्व व्यापार के द्वारा हम किसी वस्तु को सामान्य बना करके उसको ग्रहण कर रहे हैं और क्योंकि इसमें शास्त्रीयता नहीं थी इसलिए श्री आनंदवर्धन और श्री अभिनव गुप्त पाद अभिनव गुप्त पाद उन्होंने रसके अभिव्यक्ति मानी रस के अभिव्यक्ति बात यही सिद्धांत सब जगह मान्य हुआ श्री गोस्वामी जी भी रस की अभिव्यक्ति मानते हैं उत्पत्ति नहीं मानते रस सदा है वो कृपा करके हमारे हृदय में आया हृदय में भी सो रहा है प्रियालाल का दर्शन करके कृष्ण कथा कृष्ण संबंधी काव्य को श्रमण करके वह भाव जागता है विवाह अनुभाव सामग्री से वह पुष्ट होता है और जब जो जो, जो स्व पर तटस्थ भाव समाप्त हो करके वो विराजमान होता है तो साधारणीकरण होकर के राधारणी के प्रेम का भी सखी वैसा का वैसा अनुभव कर लेती हैं और राधानी में जो कंप हो रहा है वो कंप सखी में भी दिखने लगता है जैसे नृत्य तो गाय गाय तो नृत्य तो पश्चिम तदेवान करोति तीच रंगमंच पर कोई नाटक हो रहा है और हम हमारे हृदय में जो भाव है वो जागृत होकर के हम उन पात्रों के साथ में अपने मन को मिला करके उनका आस्वादन करते हुए चले जा रहे तो मधुमंगल कह रहे हैं कारण निष्पत चरवणा चरवणे चरवणा नित तबू जो ये कहते हैं रस की निष्पत्ति में चरवणा ही कारण है चरवणा का तात्पर्य है कि पात्र के साथ में मिल करके अपने चित्त को मिला देना रस चरवणा कही गई जैसे कोई ईख की गंदेरी लेकर के जीव से चाके तो क्या स्वाद आ जाएगा ऐसे ही शास्त्र की भी चरवणा की जाती है रस की भी चरवणा की जाती है जब तक गन्देरी को लेकर के दांत के बीच में रख करके निचोड़ा नहीं जाएगा चरवण नहीं किया जाएगा तब तक, तक स्वाद नहीं आएगा तो इसी प्रकार काव्य को पढ़कर के काव्य के में कौन सा रस है कौन सा अलंकार है यहां पर कौन सा विभाव है कौन सा संचारी भाव है कौन सा अनुभाव है इन भावों का जब तक विश्लेषण नहीं किया जाएगा और तब यो ही बस खाते गए तो फिर स्वाद नहीं आएगा राधारानी का क्या व्यक्तित्व है कृष्ण का क्या व्यक्तित्व है ललताजी का क्या व्यक्तित्व है जब तक ये सब विचार करते हुए किस में कौन सा रस है कौन सा रस सहाय कर रहा है यह सब विचार नहीं किया जाएगा तब तक रस की प्राप्ति नहीं होगी रस की चलवना की आवश्यकता है गन्नेरी को केवल चाटने मात्र से या मुंह में रखने मात्र से स्वाद नहीं आता जब तक दबाया नहीं जाए इसलिए भैया मैं रस की चरम करने वाला हूं और ये कन्हैया तो नेक नैक अंगुरिया से लेके कभी या बटेरा में अंग लगाई नेक चाट लियो कभी दूसरे जो कटोरी है उसमें कहीं उंगली लगाई जैसा चाट लिया ये तो चाट चाटे भैया मैं तो अन्य जो रस है उनको मिला करके जो व्यंजन है उस व्यंजन को व्यंजन को भी स्थायी भाव के साथ में मिला करके फिर व्यंजनावृत्ति से चरवणा करके उस रस का आस्वादन वाह वा, वा, क्या क्या है की जो कैसे रस को ये प्रकट कर रहे हैं तो चरवंतु पर चोषंती न तो न तो, पितुर जन्म को, कोट भी कि जो चर्रवना नहीं करते हैं और केवल जो चोषंती केवल चूस है तो उनको रस की प्राप्ति नहीं होगी गनेरी को लेकर के कोई चूसे तो रस की प्राप्ति नहीं होगी उसकी चरवणा करनी पड़ेगी तो भैया मैं तो चरवणा कर करके आनंद से भोजन कर रहा चरवणा में भोजन का स्वादन है राम प्राह श्री बलदाव जी बोले कि हे रस शास्त्री जी रसास के भाव मते आप रसास्त्रास्त्री हैं तो जरा से ये भी बता दीजिए कि इस भोजन रस के अनुभाव कौन कौन से हैं केवल संचार इस रस के संचारी भाव कौन कौन से हैं और इसका स्थाई भाव कौन सा है बटू उत्तर में ब्राह्मण बोला मधुमंगल बोला बोले भैया भोजन का स्थाई भाव है भोजन की रुचि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा भोजन में तब तक भोजन में स्वाद नहीं आएगा तो भूख ही है रुचि ही है भूख या रुचि यही है स्थाई भाव तो भूख होनी चाहिए रुचि होनी चाहिए रुचि जो है वो स्थाई भाव बटो रुचि तदप्राप्या बोल भैया संत अनुभाव की बात कही अनुभव दो प्रकार के हैं एक अनुभव हैं जो अपने शरीर की चेष्टाओं से प्रयास पूर्वक किए जाते हैं जैसे शेर आया तो डर करके भागना यह अपने आप प्रयास किया जाएगा कहीं प्यास लग रही है तो सरोवर के पास में चल करके जाना यह जो चेष्टा है यह हुई अनुभव कुछ चेष्टाएं ऐसी होती हैं जो बिना प्रयास किए अपने आप आ जाएंगी। जैसे हाथ की चीज बंदा छीन करके ले जाए तो आंसू अपने आप आ जाएंगे और आंसू लाए नहीं गए कहीं से पानी मांग करके आंखों के ऊपर टपकाया नहीं जहा जहां पर हृदय शरीर में अपने आप ही कोई चेष्टाएं हो जाएं, जैसे कंप जैसे मुख की विवर्णता जैसे कहीं हंसी आ जाना कहीं पसीना आ जाना तो ये लाए नहीं गए जो मन में भाव है उन भावों के रिएक्शन के रूप में वे अपने आप स्वाभाविक रूप में प्रकट हो गए सत्व माने चित्त उसमें अपने आप जो चेष्टा हो उसका नाम है सात्विक भाव तो अनुभाव दो प्रकार के एक अनुभव है स्वाभाविक अनुभव, दूसरे हैं इनको कहते हैं आहार स्वाभाविक अनुभव, आहार, दूसरे जो अनुभव हैं वे अनुभव हैं सात्विक तीसरे हैं जो आंगिक होकर के स्वाभाविक होकर के विराजमान जैसे शोभा विलास, माधुर्य लावण्य ये स्वाभाविक होकर के विराजमान तो स्वाभाविक अनुभाव वे स्वाभाविक होकर के विराजमान है तो वे स्वाभाविक अनुभव भी कहीं ना कहीं विराजमान है इनमें कोई कुछ कह कर नहीं सकता है जो शोभा है वो अपने आप है किसी दूसरी वस्तु से शोभा उत्पन्न होगी नहीं वो अपने आप है सब जानते हैं कि किसी ब्रांड विशेष की साबुन को लगाने से गोरा नहीं हुआ जा सकता है पर फिर भी फिल्मी एक्ट्रेस की रूप माधुरी को पाने के लिए लोग साबुन घिसते जानते हैं कि इससे कुछ होगा नहीं कभी भी नहीं होगा कुछ परंतु फिर भी अमक ब्रांड उसको उसमें उसी ब्रांड को अपनाने का प्रयास किया जाता है तो ये जो नैसर्गिक रूप से जो वस्तु बिरा है उस नई एक वस्तु को वो आंगिक अनुभव हुए नहीं स्वाभाविक अनुभव हुए बेस्वाभाविक अनुभव हुए दूसरे हैं अंगिक अनुभव जिनको आहार्य कहते हैं आहार्य कहने का मतलब है कि कहीं किसी प्रकार की चेष्टा को हम स्वीकार करें वो आहार्य हुए तीसरे हैं जो चेष्टाएं है अपने आप आ जाएं ये हैं अष्ट सात्विक भाव श्वेत कम तो रोमांच अश्रु मुखता कंठावरो किए नहीं गए हैं अपने आप आ जाए तो जो अपने आप आ जाए वे हो गए सात्विक जो ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं और सदा प्रकट होते रहें वे शोभा विलास रमणीयता माधुर्य लावण्य ये जितने भी हैं ये हैं स्वाभाविक अनुभव और कुछ अनुभव है आहार आहार का मतलब है कि शेर आने पर दौड़ना शाम सुंदर की वंशी को श्रवण करके अभिसार के लिए तैयार हो जाना प्यारे को देख करके कहीं आनंद में नृत्य करना और शाम सुंदर भी प्रिया जी को देख करके संग में नृत्य करने लग जाए तो ये रास विलास झूला अभिसार ये सारे ये हो गए आहार्य अनुभव इन आहार्य अनुभावों के भीतर ही एक अनुभव आता है वो आता है वाचिक अनुभव वाचिक अनुभव ये दस प्रकार के हैं जहां पर जल्प सुजल्प प्रतिजल्प अनुजल्प विजल्प आजल्प ये दस प्रकार के जैसे श्री भ्रमर गीत में जो दस श्लोक हैं वे दस श्लोक वाचिक अनुभाव होकर के बेराज मान तो मधुमंगल कह रहे हैं बोले भैया अब भोजन में जो मुझे सात्विक अनुभाव मेरे उत्पन्न होते हैं उनको बताता हूं कि भोजन के सात्विक अनुभाव हैं अश्रु पुलक दैवर्ण स्वरभंग स्तंभ पृष्वेद अपर्ले इनको सुन लो यदि भोजन की इच्छा हो और मैया भोजन परोसने में देर कर दे तो तद अप्राप्तिया पूर्व एवाश्रु मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये भोजन का अश्रु नामक अनुभव सात्विक अनुभव है फिर भोजन की थाली जब सामने आई प्राप्तिया तो व्यंजन से आश्रिय पुल प्रसन्नता था। थाली आते ही मैं एकदम प्रसन्न हो जाता हूं और मेरे रोम खड़े हो जाते हैं भैया इसका नाम है पुलक नामक सात्विक भाव और इस भोजन रूपी जो भो, भोजन रूपी भोजन स्वाद रूपी जो रस है इसमें ने क्या है वो वर्णस्य स्निग्धता तृप्या तस्य पश्यमे भैया मेरे अंग में देख ले कि जब वर्णस्य स्निग्धता तृप्त्या जब भोजन करता हूं और जब स्निग्धता आती है और होती है तो कभी मेरे मुख के ऊपर जाए कभी मेरे मुख के ऊपर विभिन्न प्रकार के रंग मेरे चेहरे के मेरा चेहरा रंग बदलने लगता है वही है बैबल तो स्निग्धता और तृप्तिया स्निग्धता देखकर के और तृप्ति देख करके मेरे मुख के ऊपर बैबड़ आ जाता है और भुंजान एवं बस्मी स्वरों में तेल और कभी कभी भोजन भी करता जाता हूं और बोलता भी जाता हूं तो मेरे भोजन के कारण मेरे वचन में जो स्वर भंग हो जाता है वही है स्वर भंग नामक सात्विक भाव और स्तंभ स्तंभ किसका नाम बोल मैं शक्ति दुख जहा सामने जब मोहन थाल रखा हो परंतु तो पेट भर रहा है खाया नहीं जा रहा है तब ये, ये मन में दुख होता है यहा है अब कैसे खाऊं छोड़ा नहीं जा रहा है परंतु तो खाया नहीं जा रहा है दोनों तो उस समय संभव सम्ह ये स्थिति है हाथ तो अब मन तो कहता है पकड़ परंतु पेट कहता है कि अब पेट में जगह नहीं है तो दोनों में हाथ में और पेट में इन दोनों में लड़ाई होती रहती है तो ये भैया स्तंभ हाथ वहीं की वहीं मोहन धार के ऊपर खीर के ऊपर रबड़ी के ऊपर पहुंचकर के भी हाथ वहीं रुक जाता है ये स्तंभ की स्थिति है और प्रश्न प्रकटो अंत हेतु प्रश्न तो दिख दिखे रहा है मेरे अंग जो है उनमें पसीना आ जाता है भोजन करते करते प्रलयो बहुभा और ज्यादा भोजन कर लेता हूं तो प्रलय की स्थिति भी आ जाती है <laughs> भाई कि भाई ये लगे कि भाई आपको तो थोड़ी देर यही लेट जाओ उठ करके जाने की जरूरत नहीं है यही लेट जाओ चौबे भोजन करने के लिए गए नई बहु आई थी में गए हैं सास ने बहू से कहा बेटा, ससुर जी आएंगे उनके लिए खाट बिछा दे। आज नौ तक जिम करके आएंगे, देता तो खाट चाहिए उनको लेटने के लिए खाद यहाँ छानी पड़ेगी बोले तो बोले मेरे पीहर में तो खाट के ऊपर ही बैठकर के आते थे पल में? यहाँ, यहाँ तक भी आ जाएंगे हमारी तो ये है कि वह खाट के ऊपर ही आते चार सद लेकर आते हैं तो बहु भक्षणा ज्यादा भोजन करने से प्रलय जो है वो प्रलय की स्थिति प्राप्त हो जाएगी आलस्य चिंता स्वापाद्या ये अष्ट सप्तः सात्विक भाव निरूपण के अब भोजन के संचारी भाव निरूपण कर रहे हैं आलस्य भोजन के बाद में आलस्य आएगा फिर चिंता फिर स्वाप माने स्पष्ट ही संचारी है। ये तीन संचारी स्वाप आलस्य और चिंता ये तीन तो स्पष्ट संचारी और स्वाद्यवेन एक एवापी स्थायी को तो विविधा भोजन की रुचि यही है स्थायी भाव स्वाद्य माने रुचि स्थाई भाव है और यह स्थाई भाव ही विविध रूप को धारण करता है काव्य शास्त्र में यह कहा गया कि अलग अलग विचार विचारक रहे किसी विचार ने कहा कि रस सार चमत्कार कोई विचारक कहते हैं कि अद्भुत ही मुख्य एक रस है वही अनेक रूपों में परिणत होता है कोई काम आचार्य ऐसे एक रसवाद भी कहीं प्रसिद्ध हुआ मधुमंगल कह रहे हैं इसको भी मैं स्वीकार करता हूं और मैं तो ये कहता हूं कि वास्तव में रस यदि कोई है तो वो केवल स्वाद्यत्वेनो नस भोजन में रुचि स्वाद्यता यही स्थायी भाव होकर के विराजमान और वही विविध नाम धारण करके ये खट्टा है ये मीठा है ये नमकीन है ये फीका है ये कसेला है ये तीखा है ये जो छह रस हैं इन रसों को एक ही रस जो मुक्ष रस स्वाद वो ही इनके भेदों को प्राप्त हो रहा है इस तरह से यहां मधुमंगल रस की पूरी निष्पत्ति यहां प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे भैया अब मुझे भोजन करें दे मैया ने जो सामने भोजन रखा है याद आज भक्तान भक्तानी आह भात कैसे घी में डूबा हुआ है अब इस भात को मैं खाता हूं तो मधमंगल ने पहले सारी चीजें खा ली फिर सारी चीज खा करके बिल्कुल बढ़िया तह जम गई उसके ऊपर अब दाल भात कहा खा करके बीच में जो खांचे हैं उन खांचों को भी पूरा भर रहे आनंद पूर्वक भोजन करते हुए बेराजमान हो रहे हैं बुल वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गाय गौर हरि